देवी भागवत दसवा स्कंध विन्ध के द्वारा सूर्य का मार्ग अवरोध देवी ने कहा भूमिपाल महाबाहो मनुजाधिप तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार सब कुछ होगा प्रधान दैत्यों का संहार करना मेरा स्वाभाविक गुण है मेरी शक्ति कभी विफल नहीं होती तुमने जो बाग्भव मंत्र का जप किया है और तपस्या की है इससे मैं अत्यंत ही प्रसन्न हों तुम्हारा राज्य निष्कंटक होगा वंश की वृद्धि करने वाले पुत्र उत्पन्न होंगे वत्स मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति होगी और अंत में तुम परम पद को प्राप्त करोगे इस प्रकार महात्मा स्वयंभू मनु को वर देकर भगवती महादेवी मनु के देखते ही देखते विंध्याचल पर्वत पर चली गई यह वही विंध्याचल है जो सूर्य के मार्ग को रोकने के लिए आकाश तक बढ़ा चला जा रहा था और अगस्त जी उसे रोकने के लिए प्रस्तुत थे मुनिवर वर देने वाली वे ही भगवती विंध्यवासिनी है जो भगवान श्री कृष्ण की अनुजा थी संपूर्ण प्राणियों से पूजा होकर वे उस पर्वत की शोभा बढ़ाने लगी ऋषियों ने पूछा सूर्य जी यह विंध्याचल कौन है क्यों वह आकाश तक फैल गया था उसने क्यों सूर्य के मार्ग को रोकने का किया था और उस महान उन्नत पर्वत को जी ने ही क्यों आगे नहीं बढ़ने दिया यह सब प्रसंग कहने की कृपा कीजिए कहते हैं संपूर्ण पर्वतों में श्रेष्ठ कियाचल नाम का पर्वत था उस पर बड़े बड़े वन थे अनेक वृक्षों से वह घिरा था पुष्पों से लदी हुई लताओं और वल्लरियों उसे आच्छादित कर रखा था। मृग, खरगोश, भालू और ये अत्यंत एवं अत्यंत एवं चंचल वन पर्वत पर चारों ओर सदा घूमते रहते थे नदियों और नदों के जल से वह व्याप्त था देवता गंधर्व किन्नर अप्सरा तथा तो सबको मनोभिलसित फल देने वाले वृक्ष उस विंध्य को सुशोभित कर रहे थे एक समय की बात है देवर्षि सिंह नारद जी अत्यंत प्रसन्न होकर इच्छा पूर्वक भूमंडल विचरते हुए उस सर्वगुण संपन्न विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए देवर्षि नारद जी को देखकर बुद्धिमान विंध्याचल तुरंत उठ गया और उसने मुनि को उत्तम आसन पर बैठाकर उन्हें पाद्य और अर्घ्य अर्पण किया जब सुखपूर्वक प्रसन्न होकर नारद जी बैठ गए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 नारद जी बोले पर्वतराज इस समय मैं सुमेर गिर से आ रहा हूँ वहाँ मैंने इंद्र अग्नि यम और वरुण के बहुत से लोक देखे हैं संपूर्ण लोक पालों के असंख्य भवन चारों ओर मुझे दृष्टिगोचर हुए हैं पर्वतराज विंध्य वहाँ मैंने नाना प्रकार के भोग प्रदान करने वाले देवताओं को भी देखा है तदनंतर नारद जी ने हिमालय तथा सुमेर पर्वत की बड़ी महिमा तथा प्रशंसा की उसे सुनकर विंध्य के मन में ईर्षा उत्पन्न हो गई सूर्य कहते हैं ऋषियों विंधगिरि से मिलकर परम स्वतंत्र देवर्षि सिंह नारद जी तो ब्रह्मलोक पधार गए परंतु विंध्य का मन चिंता में से व्याप्त हो गया कामना और ईर्ष्या से पाप बुद्धि उत्पन्न होती है अतः विंध्य के मन में दूषित बुद्धि का उदय हो गया उसने सोचा ये सूर्य ग्रहों और नक्षत्रों से संपन्न होकर सुमेरुरी की प्रतीक्षणा करते हैं इसी कारण यह पर्वत अपने को सर्वश्रेष्ठ मानता है अब मैं अपने ऊंचे सिंगों से इस सूर्य के मार्ग को रोक दूंगा तब देखूंगा कि रुके हुए ये सूर्य किस प्रकार उसकी परिक्रमा करते हैं इस प्रकार जब मैं सूर्य का मार्ग रोक दूँगा तब निश्चय है कि सुमेर पर्वत का सारा अनुमान चूर चूर हो जाएगा जो विचार करके विंध्यिरी ने अपने शिखरों को आकाश तक फैलाया वह महान उत्तुंग श्रृंगों से सूर्य के संपूर्ण मार्गों को रोककर प्रतीक्षा करने लगा कि कब सूर्योदय हो और कब मैं उसे रोकूं। इस प्रकार विचार करते करते रात्रि व्यतीत हो गई और विमल प्रभात काल आया सूर्य अपने किरणों से अंधकार को दूर करने लगे उदयाचल पर उदय होने के लिए उनकी झलक मिलने लगी उनके शुभ किरणों से आकाश प्रकाशित हो गया कमल खिलने लगे और होने लगी। संपूर्ण प्राणी अपने अपने कर्मों में तत्पर हो गए पर और मध्यान के विभाग से देवताओं के लिए अव्य कव्य एवं भूत बलि आदि का संवर्धन करते हुए प्रकाशमान सूजी क्रमशः वियोगनी प्राची और अग्निदिशा को आश्वासन देकर दक्षिण दिशा के लिए प्रथित हुए त्यागी हुई दिशाएं इस प्रकार वियोग की अग्नि से संतप्त हो उठी मानो विरह से आतुर कामनिया हो किंतु सूर्य आगे नहीं बढ़ सके उन्हें पता लगा कि सुमेर को स्पर्धा करके विंध्य पर्वत ने उनके मार्ग को रोक दिया है